साधना की अद्भुत प्रणाली केनोपनिषद स्वामी आत्मानंद यहाँ भी शिष्य ने विनम्रता से कहा कि गुरुजी आपकी कृपा से मुझे दृष्टि मिली नहीं तो मैं तो ऐसा ही मानता था कि मैंने अच्छी तरह से जान लिया है लेकिन अब मेरी स्थिति कुछ भिन्न है गुरुजी ने पूछा अच्छा बताओ किस प्रकार से जाना नाहम मन्ने सुवेदेति नो न वेदेति वेद यो न तद्वेद तद्वेद नो न वेदे तिवेद मैं ऐसा नहीं कहता कि मैंने ब्रह्म अच्छी तरह से जान लिया पर यह भी नहीं कहता कि मैंने नहीं जाना है हम में से जो लोग ऐसा जानते हैं कि उस आत्म तत्व के संबंध में न तो मैं उसे जानता हूं और न तो मैं उसे नहीं जानता हूं वही ठीक ठीक जानता है बताने का जो क्रम है उसे देखा आपने यह क्रम कैसा विचित्र विरोधाभास दिखाई देता है एक बार फिर उसे देखने की चेष्टा करें सुवेद का क्या अर्थ है इसका अर्थ है अच्छी तरह से जानना जो इंद्रियों की पकड़ में आए जिसे हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण का तात्पर्य है आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं इन इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान आता है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है प्रमाण का क्या तात्पर्य है प्रमा माने ज्ञान प्रमाण का तात्पर्य है जिस तरीके से ज्ञान आए ज्ञान आने की पद्धति ज्ञान की प्रक्रिया को प्रमाण कहते हैं अब प्रत्यक्ष प्रमाण माने जो बिल्कुल आँखों से देखा जाए कानों से सुना जाए क्या आत्मा के संबंध में ऐसा कहा जा सकता है नहीं कहा जा सकता क्योंकि आत्मा तो इंद्रियों की पकड़ का विषय है ही नहीं जब आत्मा पकड़ में ही नहीं आ सकती तो फिर उसका ज्ञान कैसे नहीं नहीं यह अनुभूति की एक पद्धति है अनुभूति में वह आत्म तत्व आता है जैसे वेदना किसी ज्ञानेन्द्रिय की पकड़ में नहीं आती पर अनुभूति की पकड़ में आती है अनुभूति के द्वारा संवेदना का बोध होता है ठीक इसी प्रकार आत्म तत्व का चैतन्य तत्व का अनुभूति के माध्यम से बोध होता है हम श्वेताश्वतर उपनिषद में पढ़ते हैं जिस ब्रह्म गोष्ठी में ऋषि ने प्रश्न उपस्थित किया था किम कारणम ब्रह्म कुतः स्म जाता जीवामक्रतिष्ठा अधिष्ठिता के न सुखे तरेशु महे ब्रह्मविदो व्यवस्था उसके बाद पुनः एक ब्रह्मज्ञानी खड़ा होता है और कहता है कि मेरे मतानुसार इस विश्व का कारण काल है किसी ने कहा स्वभाव है जिसे दूसरे मंत्र में कहा गया है काल स्स्वभाव न्यति दीक्षा भूतान इति पुरुषित चिंत्या संयोगा नवात्म आत्माप्य आत्माप्यनीश सुख दुख हेतो एक एक व्यक्ति ने एक एक कारण बताया हमारा व्यक्तिगत मत है कि आदि शंकराचार्य ने इस पर भाष्य नहीं लिखा अन्य किसी शंकराचार्य ने जो उस गद्दी पर आसीन हुए थे श्वेता पर भाष्य लिखा किन्तु बड़ा सुंदर लिखा है ये कहते हैं एक श्वेताश्वतर ऋषि सबकी बात सुनने के बाद स्वयं खड़े होकर कहते हैं देखिए आपने कहा कि संसार का कारण विश्व का कारण जगत का कारण काल है आप में से किसी एक ने कहा कि स्वभाव है किसी ने कहा कि नियति किसी ने कहा कि आकस्मिकता है आप में से पाँचवें ने कहा कि सहयोग है ये सब मिलजुलकर संसार को उत्पन्न करते हैं किंतु मेरा एक अपना विनीत मत है क्या मत है मैं ऐसा कहूँगा कि इनमें से कोई भी इस विश्व का कारण नहीं है तब कारण क्या है वह ब्रह्म ही कारण है वह चैतन्य ही कारण है एवं पक्षांतराणी निराकृत प्रमाणांतर अगोचरे वस्तूनी प्रकारांतरम अपश्यंत ध्यान योगा परम मूल कारणम प्रतिपेदिरे एवं पक्षांतराणी निराकृतम श्वेताश्वतर ऋषि ने जो पक्ष रखे थे अन्य ब्रह्मविदों ने उन पक्षों का निराकरण किया कहा कि आप कहते हैं कि यह ठीक नहीं है काल ठीक नहीं है स्वभाव ठीक नहीं है सबका सम्मिलित योग यह भी ठीक नहीं है तो बाकी ब्रह्मविद लोगों ने कहा कि आप प्रमाण बताइए कि आप जो कहते हैं कि वह ब्रह्म वह आत्म चैतन्य इस संसार का कारण है